the moon. अध्यास अध्यास पर पर विचार आरंभ हुआ था। का लक्षण कहा? आहा उच्चते परत्र परत्र स्मृति इस पर चर्चा ष्यप्याक्षणक आह कोयमध्यासो नाम उच्य स्मृतिदृषवर्चा आरंभुषवभास कैसे हो इसके लिए कहा कि स्वभाव से दो विरुद्ध वस्तुओं का एक में दूसरे का आरोप होना ये सामान्य लक्षण किया था इसके ऊपर वादियों की विप्रतिपत्ति है यहां एक में दूसरा दिखाई देना किस प्रकार संभव है इसकी आंतरिक प्रक्रिया क्या है इसको लेकर के विवाद है एक वस्तु में दूसरे का आरोप हो रहा है एक को दूसरा समझ रहा है इस विषय में विवाद नहीं है ये सर्वतंत्र अविरुद्ध सिद्धांत है किंतु उसकी प्रक्रिया में भेद है इसको लेके स्पष्टीकरण करना चाहते हैं भाष्य इसलिए पूर्व पक्ष के अन्य विकल्पों को उपस्थित किया तम के चित अन्य अन्य धर्माध्यास वी नया एक लोग इसी को इसी अध्यास को अन्यत्र अन्य धर्माध्यास ऐसा करते भ्रम को ऐसा करते अन्य में अन्य का अन्य धर्म का अध्यास करते तो कल हम इसके ऊपर विचार करते हुए अनेक वादियों के ख्यातियों के बारे में विचार किया कि ख्या का मतलब यही है दूसरे में आरोपित करके प्रतिभाषित हो जाए तो आत्मख्याधि असख्याधीर आख्यादिर ख्यार अन्यथा तथा अनिर्वचन ख्यातिर इत ख पंचकम पांच प्रकार की मुख्य ख्यां हैं और बाकी तीन और ख्याति है सत्ख्यादि सद सदसत्ख्या और अलौकिक ख्याति ऐसे ख्यादियों का अलग अलग लक्षण भी दिया उसका उदाहरण भी हो गया था इसमें अभी टीका चलनी है टीका देखिए तम के जित अन्य अन्य धर्म अध्यास यदि ये जो ख्यादी है इसको अन्यथा ख्यादी बोलते हैं और आत्मख्याति विज्ञानवादियों के पक्ष में आत्मख्याति है और नैयायिकों के पक्ष में अन्य ख्याति है तो इसके लिए कहते हैं अक्तियाद अ कार्य पारतंत्र्या धर्म धर्मस्य रजदादे अभ्यास दादात्धी क्या कहना है उनका अन्यत्रन शुक्ति का दि में अन्यस्य मन कार्यत्व न धर्मस्य रजदाते कार्य रूप से परतंत्र रहने वाले उसमें प्रगढ़ होना है इसके लिए वो कार्य मान रहे हैं ऐसे परतंत्र रहता है कार्य जैसा परतंत्र रहता है कार्य किस दृष्टि से परतंत्र होता है कारण की दृष्टि से कारण में आश्रित हुए बिना अधिष्ठान में आश्रित हुए ना कार्य प्रकट नहीं हो सकता इसलिए कार्य में नित्य पारतंत्रता रही कार्य स्वतंत्र नहीं होता तो यहां कार्य रूप से प्रकट होने वाले जो रजत तो आदि प्रतिभास होना है इस दृष्टि से कार्य है उत्पत्ति के दृष्टि कार्य नहीं है क्योंकि यहां उत्पन्न नहीं हो रहा है केवल प्रतिभास हो रहा है ऐसे कार्य होने से रजदादी का अध्यास होता है शुक्ति का भी ठीक है अध्यास का मतलब क्या तादात्म धी ही दोनों में तदात्म भाव हो जाता है एक दूसरा प्रतिभाषित होता है एक जैसा प्रतिभाषित हो जाएगा ऐसा हो जाता है ये अध्यास को नहीं आएगी इसी प्रकार करते और इसमें दोष क्या है आगे बता रहे हैं कि देशांतर्गतम ही रजदादी दोषा पुरोवर्त्यात्मी उत्तम अभ्यास है अदाख्यानो अन्य देश में स्थित है अन्यो देशा, रजदारी तो अन्य देश में स्थित अथित रजदादी है उसको आपने दोष के कारण पुरोवर्त्यात्मना। दोष से यहाँ सामने खड़ा कर दिया दोष क्या है तीन प्रकार का दोष जो कहा वो लेना है उस दोष से आत्मा सामने ला करके खड़ा कर दिया इतम उत्तम इस प्रकार से कहा हुआ जो अध्यास है इसको अन्यदाख्यादिवादी लोग कहते देशांतर में स्थित वस्तु को स्थानांतर में अध्यास करके तादाद में मान लेना अपरत्र तो अन्य बाह्ये शुक्ति का दो अभी आत्मख्याति वादियों के पक्ष में कहते हैं कि अन्यत्र अन्यत्रुक्ति बाहर जो शुक्ति का है सीपी आदि है उसमें अन्यस्य ज्ञानस्य धर्मो रजदादी अन्य जो ज्ञान का धर्म है रजदादी उसका अध्यास करना अध्यासा बहिरीवा तद अभेदे नी बाहर जैसा दिख जाना दिख पढ़ना तो बहिरीवा तथा भेदे नो तो सान रूप से दिखाई पड़ता है अब क्या है ये ज्ञान रूप से धर्म का आरोप किया सीपी में रजदादी धर्म नहीं है रजदादी का जो चाकचक्य गुण है वो सीपी में नहीं है सीपी का और गुण है लेकिन रूप वहां दिखता है इसके कारण अन्यस्य से धर्मः अन्य रजतादे धर्म का ज्ञान के द्वारा यानी केवल कल्पना के द्वारा विचार के द्वारा अन्यत्र आप आरोप कर दिया इति आत्मख्यावादी नम अभ्यास आहुरीदी योजना इस प्रकार आत्मख्यावादी इसको कहते आत्मख्यावादी विज्ञान बहुत है उनका वहां आत्मा का मतलब विज्ञान ही होता है तो विज्ञानवादी लोगों का इस प्रकार का कहना, है वो विज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ को नहीं मानते हैं, इसलिए आत्मा यहाँ विज्ञान है और वही ज्ञान जो है एक दूसरे में आरोपित करता है यहाँ रजतादी वस्तु का आरोपित हो रहा है ज्ञान के द्वारा केवल धर्म मात्र वृत्ति मात्र है वहाँ उससे अतिरिक्त वहाँ कुछ भी उपस्थित नहीं है ये उनकी मान्यता है एक जगत आदाद में हो गया दूसरा जगह अभेद हो गया दोनों ज्ञान एक हो गया ऐसा हो गया अब वो रजदादी का ज्ञान मन में उपस्थित ना हो उस स्थिति में आप रजद है इदम रजतम ऐसा नहीं समझ सकते इसलिए उनका कहना है कि वहाँ रजद उपस्थित है ऐसा मान रहे हो आप ये विचार से हो रहा है तो विचार उपस्थित होना ही वहाँ वस्तु तो होनी है वास्तव में विचार से अधिरिक्त कोई वस्तु नहीं होती है वस्तु सामने होने पर भी यदि मन नहीं है अन्यत्र भूवम न अन्यत्र मना भूवम न सौक्षम ऐसा होता है कि अन्यत्र मन रहने से देखना सुनना आदि नहीं बनेगा तो मन चाहिए तो मन में वृत्ति बनता है वृत्ति बनना ही वहाँ प्रजत उपस्थित होना है उससे अतिरिक्त नहीं ऐसा आत्मख्या विज्ञानवादी करते, दोनों का पक्ष हो गया अब आगे पक्ष दो ये भी परस्त्र परावभा से संति रखती भाव तात्पर्य क्या है भाष्यकार का कि दोनों पक्ष में यद्यपि प्रक्रिया में अंदर है तो भी परस्त्र परावभास होने में कोई अंदर नहीं दूसरे में दूसरे का अवभा हो गया एक कहता है दूसरा दूसरे धर्म को क्ष संबंध कर दिया और एक कहता है कि उसको ज्ञान को आपने लाया है इसके कारण हो गया तो दोनों में पक्ष तो ठीक है कि ये दूसरे को दूसरा समझ लिया इसमें कोई विवाद नहीं है ये संबंधी है दोनों में अब अच्छादिवादी मत महा अच्छादिवादियों का मत है मीमांसकों का मत मीमांसक कहते हैं कि न ख्यादि अख्यादि इसकी प्रदीदी नहीं होती है प्रदी आपको हो रहा है ऐसा दिखता है कि प्रदीदी नहीं है यह रजत है इसमें जो इदम अंश है वो प्रत्यक्ष विषय है आख्यादिवादी में इदम अंश तो प्रत्यक्ष विषय मानते हैं और रजतांश का वहां कोई संबंध है ही नहीं फिर कैसे मान रहे हो इसलिए उसकी ख्यादि नहीं है वहां तो क्योंकि चक्ष नहीं होने से रजत ऐसा जो ज्ञान आपको हो रहा है ये प्रत्यवास के द्वारा नहीं हो रहा है फिर क्यों है स्मृति के द्वारा हो रहा है तो एक अंश इदम अंश प्रत्यक्ष है और रजतांश स्मृति में है वो रजतांश का प्रतिभा में नहीं मानते ये ही का अच्छा विशेष है कि वो रजतांश को प्रत्यक्ष मानते हैं क्योंकि चक्षिक से रजदांश नहीं, अंश के साथ हुआ और रजदांश तो स्मरण में आ गया दोनों में कोई संबंध कुछ भी नहीं हुआ प्रतिभास भी नहीं हुआ दूसरे का स्मरण कर रहा है, दूसरे को देख रहा है, उसमें क्या अब वो हो गया है ये इसको दूसरा बोल रहा है इतना ही है कुख्यादि वहां नहीं है अवभाष नहीं होता है ऐसा करते इसलिए अच्छा दिवादी अख्यादिवादियों hmm. अख्या का मत कहा भाषण के चित्तू यद्यास तद विवेक अग्रह निबंधनो भ्रम ऐसा कहते हैं के चित्तू अन्य कुछ लोग यत्र यदअ्यास जि जहां जिसका अध्यास होता है तद विवेक अग्रह निबंधन भ्रम उसका विवेक नहीं होने का भ्रम हो गया है इसका मतलब जिसमें जिसका अभ्यास हो रहा है उसका विवेक होना चाहिए था इदम न प्रत्यक्ष और रजद इत्यादि से स्मृति ऐसा विवेक होना चाहिए था किन्तु वो विवेक नहीं हो रहा है विवेक नहीं है विवेक अग्रह है विवेक का ग्रहण नहीं तद विवेक अग्रह निबंधन निबंधन मन हेतुक विवेक ग्रहण नहीं होना ही जिसका कारण है ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया ऐसा भ्रह ऊपर में एक को दूसरा समझ लिया ऐसा हो गया ये विवेक ग्रह नहीं है ऐसा कहा अने तो अच्छा इसकी टीका देखिए वदंती अनुषजते ये वदंधी पहले से इति वदं में यहां भी इति के साथ वदंधी को संबंध कर लेना यत्र युक्तिदो यस्य रजदादेरध्यासो लोक प्रसिद्धः तय तदियोच दोषवशा विवेगाग्रहे तत्कृतो रजत इत्यादि संसर्ग व्यवहार इत्याख्यावासीन जहां चुक्ति कादी में जिस रजतादि का अध्यास है लोग में प्रसिद्ध है लोग प्रसिद्ध माने लोग में अनुभव होता है ऐसे बदलते रहते एक को दूसरा देखता ही रहता है और इतना ही नहीं तय तदियोंश्च उन दोनों का और उसके संबंध ज्ञान का ढी मनादम रजतम इत्यादि ज्ञान भी होता है क्यों ज्ञान होता है इसलिए मानना पड़ेगा बाद में स्मरण होता है कि मुझे ऐसा रजत ज्ञान हुआ था यह स्मरण बाद में आ जाता है असली वस्तु नहीं है वहां फिर भी स्मरण हो जाता है स्मरण होने के लिए कोई असली वस्तु होने की आवश्यकता नहीं होती जैसे आप टीवी आदि सिनेमा आदि बहुत कुछ देखते हैं इसमें एक चीज भी असली नहीं होती किंतु उसका सारा स्मरण रहता है सब जैसा देखा हुआ ऐसा स्मरण रहता है तो और वो आप चाहते भी हैं उसमें देखने पर जो भी उसमें एडवर्टाइजमेंट दिखाई पड़ता है उसको दे करके उस वस्तु का आप चाहने भी लगते हैं वस्तु उसमें जो दिखाई पड़ी है वो वास्तविक नहीं है किंतु आपको चांग हो जाती है वास्तविक जैसी हो जाती है वृत्ति बन जाती है स्मरण हो जाता है उसके अनुसार कार्य भी होता है इसका मतलब ज्ञान हो जाता है टीवी हाँ आदि में देखने पर भी ज्ञान हो जाएगा उसके बाद संबंध में उसी का ज्ञान ही हो रहा है और किसको हो रहा है वस्तु को नहीं देखा तब भी ज्ञान हो गया ऐसा यहां भी हो जाता है। वस्तु नहीं है वहां केवल स्मरण से भी ज्ञान हो गया संबंध करके ज्ञान हो जाता है वो ज्ञान अपने ही अंदर से आता है अब जब अपने अपने अंदर से विचार बाहर आते हैं तो हम उसको अलग ज्ञान नहीं समझते बाहर से कोई नया विचार आता है तब हम उसको ज्ञान समझते किताब पढ़ के ज्ञान हो गया ऐसे समझ अंदर से कोई ज्ञान आ गया तो उसका खैर नहीं करते क्योंकि वो क्या है अंदर तो ऐसे ही कोई भी आ गए कुछ भी आ गया ऐसा होता है इसलिए अंदर क्या है हमें समझ में नहीं वास्तव में अंदर ही सब कुछ है बाहर का कोई विश्वास करने योग्य नहीं अंदर का ही विश्वास करने योग्य है क्योंकि अंदर जो है वही ही आ आपका मतलब आपकी व्यक्तित्व आपका व्यक्तित्व आपकी पर्सनैलिटी क्या है जो आपके अंदर आपके मन में जो है वही है इसीलिए सत्य वही है जो भी है बाहर जो है वो असत्य है फिर भी सत्य जैसा काम हो जाता है इसीलिए ज्ञान को अलग मान रहे ये तो वस्तु को मान रहे हैं, उसके साथ ज्ञान को भी मान रहे दोनों का अध्यास हो जाता है दूसरे पर, तो।, तो ये क्यों हुआ बोलते हैं टीका में दोषवसाद विवेक अग्रहे तत्क्रुदो रजत इत्यादि संसर्ग व्यवहार दोष के कारण हो गया दोष हो गया वहां परमात्र प्रमाण प्रमेयकृत दोष है ये दोष के कारण विवेक का ग्रहण नहीं हो पाया विवेक ग्रह अलग अलग करना विवेक है वो विवेचन नहीं हो पाया तद धर्म से तत्त वस्तु को अलग जानना था लक्षण युक्त अलग अलग होना था ये नहीं हुआ इसीलिए तत्कृतः रजत इत्यादि संसर्ग व्यवहार हा रजत इत्यादि संसर्ग व्यवहार हो जाता है संसर्ग मैंने संबंध करके रजत आदि को वहां जोड़ करके व्यवहार कर देते हैं इधर अंश में रजत को मान के व्यवहार करता है क्योंकि ये मन जो है ना ऐसा है कि मन को ज्ञान सही सही चाहिए उसको ज्ञान के विचार को पूरा करने से वो तृप्त रहता है आप कोई ज्ञान के विचार को आधा में छोड़ दिया वस्तु को थोड़ा जान लिया बाकी छोड़ दिया सामान्य रूप से जान लिया स्पष्ट जान लिया ऐसा नहीं रखना चाहता तब क्या है उसका थॉट प्रोसेस जो विचार करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती पूरी नहीं होने से उसमें तृप्ति नहीं आती है उससे तृप्ति तब आएगी पूरे करेंगे तो इसीलिए आप आधा अधूरा ध्यान देने पर वो नहीं टिकता वहां वो कैसा उसको पूरा कर देता है जो आपने दिया उस थोड़ा दिया तो थो सही होगा और बाकी अपनी तरफ से कल्पना करके जोड़ के उसको पूरा कर देता है ऐसा होता है ना आपको कहीं कोई बात कहते हैं एक बात की एक अंश एक वाक्य का एक अंश बोल देने से तुरंत आप बाकी अंश जोड़ के इनका अभिप्राय ये होगा ऐसा करके कल्पना करके करते हैं क्योंकि मन जो है वो थॉट प्रोसेस को कम्प्लीट नहीं किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते उसमें फंस जाता है अब ये बार बार होता रहे तो आपके जीवन में अतृप्ति होती रहे क्योंकि थॉट प्रोसेस कम्प्लीट होना ही तृप्ति है कोई भी चीज को पूरे करना मतलब क्या होता है तब जाके उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है और सेटिस्फैक्शन का मतलब तृप्ति तृप्ति मैंने वही आनंद है इसीलिए हम पूरा करके उससे तृप्ति पाना चाहते हैं ये कोई भी काम ऐसा होता है इसीलिए यहां ऐसा हो रहा है इधम अंश को देख के करना क्या चाहिए था इधम अंश थोड़ा दिखाई पड़ा स्पष्ट रूप से उसको छानबीन करना था छानबीन करके देखना था कि क्या है कैसा है समझना था उसके बाद आगे बढ़ना था किंतु उतने के लिए रुकता नहीं क्योंकि छानबीन करने में इसे एक बाधा है वहां वो सर्प का डर बैठा हुआ है अब छानबीन कर जाएंगे सर्फ में तो काटेगा इसीलिए वो छानबीन करने नहीं जाता बाकी जोड़ देता है ये सर्प है भागो यह बोलता है जो देखा देगा नहीं देगा कुछ भी हो अब यहां भागने का है काम ऐसा करके वो भागता है इसीलिए ऐसे होते हैं और सीपी में क्या होता है वहां डर नहीं है वहां चांदी की चाहत है चांदी को आप बहुत चाहते हैं इसके लिए चांदी की जो अभिलाषा है वो आपको वहां चांदी दिखाई देता है ऐसे इसके कारण होता है उसको पूरा करके वो काम कर देता है आंशिक ज्ञान से वो अतृप्त रहता है पूरा ज्ञान से तृप्त होगा इसके लिए वो पूरा करना चाहता है इसीलिए अविवेक आग्रह होने पर चुपचाप बैठ जाना चाहिए था ऐसा नहीं करता विवेक ग्रहण नहीं होने पर तुरंत उसमें कोई आरोपित करके उसको समझ लेता कुछ ना कुछ होगा है समझ लेता वो समझ करके होता है ऐसे में हमारे जीवन बहुत समय ऐसी गलत होती है हम कोई भी चीज का पूरा नहीं देखते हैं आधा अधूरा देखते हैं या एक तरफ से देखते हैं दूसरे तरफ से नहीं देखते हैं फिर बाकी कल्पना कर देते हैं फिर ऐसी गलत भ्रम हो जाती है सब कुछ हो जाता है परेशानी हो जाती है झड़ा हो जाता है सब कुछ होता है ये सब का कारण ऐसे होते भ्रमित हो है, इसी को भ्रम कहते हैं। करते है। भी संसर्ग व्यवहार से तद्धि उपास्य इन लोगों के द्वारा भी या अख्यादिवादी जो मीमांसा है इनको भी संसर्ग व्यवहार के लिए उस संबंधी बुद्धि को भी स्वीकार करना पड़ेगा उपास्य मन स्वीकार करने योग्य है उनके लिए ग्रह तो वो बुद्धि भी हो गई रजतादी बुद्धि भी हो गई और विषया ग्रहण भी हो गया दोनों स्वीकार करना पड़ेगा वस्तु ग्रह अभिन्न विवेक अग्रह अयोगा और वस्तु के ग्रहण होने पर तत्संबंधी अभिन्न ग्रहण नहीं हो सकता कि विवेक ग्रहण जब होता है तब क्या है वहां भ्रम उत्पन्न होगा तो यहां जो है तद अभिन्न विवेक अग्रह वो अभिन्न विवेक का ग्रहण नहीं होगा तो क्या नहीं होगा आगे जाके अभ्यास नहीं होगा इसीलिए विवेक ग्रहण नहीं है यही मानना पड़ेगा तस्य तत्कृतत्व असंभवात और ये जो वस्तुग्रह है वो विवेक ग्रह के कारण नहीं होता है जब जब वेद ग्रहण रहेगा तब तक तो वस्तुग्रह नहीं होगा ऐसा नहीं वस्तुग्रह जब होगा तो विवेक ग्रहण होता है अविद्या इतर भादि वस्तुनि अभान हेतुता अनुपल्भा अविद्या से भिन्न अविद्या इतर दोष अविद्या से इधर जो भी दोष हो वो दिखता हुआ वस्तु में भादि वस्तुनि ये भादी जो है शस्त्र अंध है भाधादू में शस्त्र प्रत्यय करके ये सप्तमी एक वजन भादी वस्तुनी क्रियापद नहीं है ये भादी वस्तुनी दिखने वाली जो वस्तु है उस पे अविद्या दोष से इधर जो दोष है उसके द्वारा अभान हेतु का उस उसके द्वारा नहीं दिखाई पड़ता है ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं होता इसका मतलब क्या है यह सब दोनों नकार दृष्टि से बोल रहे अविद्या के नहीं रहते हुए अविद्या के इधर दोष के रहते हुए आप जो है वस्तु को नहीं जान सकते हैं ये नहीं होता मतलब क्या कि अविद्या के रहने से ही इधर दोष काम कर पाएगी इधर दोष को काम करने के लिए पहले अविद्या चाहिए विवेक आग्रह चाहिए विवेक आग्रह रहने पर इधर दोष काम करेगा अन्यथा इधर दोष काम नहीं करता है ना तब जाकर के वस्तु का आग्रह होगा नहीं तो नहीं होता अब वाक्य ऐसे देखिए अविद्याष से भादी वस्तु अभा नेतुदा अनुबलंब था केवल अन्य दोष से अन्य दोष क्या था वहां संस्कार मान लो और संप्रयोग है आ, और ये प्रमाद आदि दोष भी है तो ये सारे जो है अविद्या के रहते हुए काम करती है अविद्या नहीं है तो काम नहीं करेगी इसीलिए अध्यास की पूर्वावस्था विद्या माननी पड़ेगी उसके बिना नहीं होगा जिसको जिसके कारण ये सब प्रवृत्त हो रहा है अध्यात होने से ही अविद्या का कार्य दिखाई पड़ता है तब तक, तक अविद्या का कार्य नहीं दिखाई पड़ता किंतु अविद्या रहती है ये एक जगह भाष्यकार ने कहा नहीं, नहीं केवला अविद्या वैषम्य करी हा? इसी में किसी में हाँ ब्रह्मसूत्र हाँ नहीं अविद्या केवला वैषम्य करी कर्मा काम कर्मादि प्रवृत्म कर्मादि प्रयुक्ता दु वैषम्य करी ऐसा कहा कि अविद्या केवल अविद्या से कोई आपको परेशानी नहीं है कि कैसे है देखो अभी रास्ते में एक रसी पड़ी है आप उसके जानते नहीं इससे कोई परेशानी है क्या कोई नहीं अब आराम से बैठते बहुत सारे जल्दी जरूरत पड़ी है उसको नहीं जानते बहुत सारी वस्तु का आप नहीं जानते उससे कोई परेशानी आपको नहीं होती है अब खाली नहीं जानने से कोई परेशानी नहीं होती है इसलिए जो लोग जंगल में रहते हैं उनको ज्ञान बिल्कुल नहीं है अक्षर भी नहीं जानता कुछ नहीं जानता उनको कोई परेशानी नहीं होती वो अपने ढंग से जीवन चला रहे हैं आप जाकर के कुछ कुछ उनको सुनाएंगे तब उनको परेशानी होती है ये है वो है ऐसी यहां भी पहाड़ के ऊपर आजकल के ऐसे लोग हैं जो लोग अभी तक सड़क नहीं देखा है गाड़ी को नहीं देखा है ऐसे लोग भी रहते हैं पहाड़ के ऊपर अभी भी उनको कोई मुश्किल नहीं होगा उसको पता ही नहीं कुछ तो क्या जितना किया जाने तो केवल अविज्ञा है, इससे कोई परेशानी नहीं है किंतु काम कर्म प्रयुक्ताधु ऐषम्य करी उसके बाद में अविद्या के बाद कामना आ जाएगी फिर कर्म आ जाएगा फिर संस्कार आ जाएगा फिर उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी तो वो सारे प्रॉब्लम खड़ी करती इसीलिए ऋषि को नहीं जानने से किसी को कोई परेशान नहीं होती है ऋषि के नहीं जानने के बाद फिर आप सर्प को जान लेता है क्यों वो डर बैठा हुआ है ना वो भय के कारण सर्प को वहां खड़ा कर देता है फिर आपको डर लगता है तब तक कोई डर का कारण नहीं इसलिए केवल अलिज्ञा कोई कारण नहीं है केवल अविद्या लेने पर विश्व में केवल अलसाया है आत्मसा मैंने अविद्या है वो आत्मा विजय वहां रहने पर भी कोई परेशानी नहीं आप आराम से सो रहे सब कुछ हो रहा है आत्मा को नहीं जानते इतना ही है ना उससे कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ उसके बाद काम कर्म प्रवृत्त होता है उससे दोष उत्पन्न होता है ऐसा कहेंगे ये बहुत सारी चीजें आपको युक्ति से ऐसे ढंग से समझाएंगे बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि केवल अभिजय काम करती है कि काम कर्मादि प्रयुक्त काम करती है इसलिए ऐसा होता है जैसा अभी बच्चा अभी छोटे बच्चे होते हैं छोटे बच्चे तो जन्म से तो अज्ञान तो है ही अज्ञान बच्चा है अब उसमें जैसे जैसे काम कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ जाती है ऐसे जैसे उनको दुख ज्यादा बढ़ता है बाकी तो खाने पीने को लेकर के जो दुख होता है वही होता है अन्य कोई दुख नहीं होता हम जैसे जैसे बुद्धिमान बनते जाते हैं ना तो वैसे वैसे हमको परेशानियां ज्यादा होती क्यों हम इधर उधर के बहुत सारे सोचते हैं इसलिए चुपचाप बैठे तो अच्छा होता है कोई काम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं कुछ नहीं जानते हैं तो उनको कोई परेशानी भी नहीं होता आनंद से अपना जीवन चलाते खाना पीना सोना बस ऐसे हो जाता है इसीलिए यहां कहते हैं कि ये केवल अविद्या काम नहीं करती है और अविद्या नहीं रहती हुई इधर का भी कोई दोष नहीं होता है इधर कोई अध्यास को उत्पन्न नहीं कर सकता अतः परत्र परावभा से तेषाम अभी भाव है इनका भी जो विचार है उसमें भी ये लक्षण बैठ जाएगा क्या लक्षण है कि सर्व तंत्र सिद्धांत जो लक्षण है कि परत्र परावास होना ये तो उनके व्याख्यान में भी है केशांचित अन्य ख्यावादी नाम माध्यमिका नाम च मते दर्शयती अब कुछ लोग हैं केशांचित अन्यदिवादी में एकदेशी है न्यायों के एकदेशीवादी है पहले तो मुख्य न्याय था अब उनमें कुछ और विकल्प है और माध्यमिक शून्यवादी है इन दोनों के पक्ष में आगे कहते हैं कि अन्यतु इत्यादि कहा सात नंबर टिप्पणी है शुक्ति अभावो रूप्यम तद रूपेण शुक्ति ही इति ख्या अन्यतिदेशी नी तत्वदीपन तो ये अन्यदाख्यादि एकदेशी क्या है शुक्ति का अभाव को रूप्य करते रजत है शुक्ति अभाव रूपये रजत है और तदरूपे में सुक्ति ख्याति और उस रूप से रूप यानी रजत रूप से शुक्ति की ख्याति हो जाए ये शुक्ति की ही ख्या रजत रूप से हो रहा है ऐसे अन्य ख्याति है वहां क्या अन्य ख्यादी था उसमें इसमें अंदर है उन्होंने पहले र, शुक्ति को रजत रूप से देखा था अभी क्या है इसने कहा <गणले> वो शुक्ति को ही रजत रूप से देख रहा है तो तदरूपे ना तदरूपे नी रजत रूपे न शुक्ति की ख्या शुक्ति र... आ, की ख्या है हाँ ठीक है रजत रूप से शुक्ति की ख्याति हो रही है ख्या शुक्ति की ही हो रही है उनका कहना है रजत की नहीं है रजत रूपेणा ख्या है ख्या का हो रहा है ख्या मानी प्रतिभा हो रहा है इसलिए रूपेणा नहीं रजत रूपेणी ख्या की ख्या रजत रूपेण हो रहा है और वहां क्या था शुक्ति को आपने रजत रूप से देखा शुक्ति को रजत रूप से देखा उसमें हो गया यहाँ ख्या का जो अंश बैठा वो शुक्ति में ऐसा दोनों में अंदर एक देशी व्याधि है दोनों एक ही है इधर से उधर करो उधर से इधर करो बात तो अन्यत्रह अन्य अभ्याष होना चाहिए पर तरह पर अभासा किन्तु ये जो अंश बैठा हुआ है ना इधम अंश और रजतांश इसको लेके आगे पीछे करना कौन से भाव दिखाई दे रहे भादी आप जो कह रहे हो भादी क्या चीज है अब वो स्मरण की भागी नहीं हो सकती है इसलिए बोलते हैं कि भादी मतलब इधम में रजत ख्यादी है वो ंश तो की भागी हो रही है ऐसा शुक्ति का है ना शुक्ति शुक्ति का अभाव रूप्य है रूप्य रूप से शुक्ति की भाजी होना ये हो गया ये ख्या होना यही होना, ये इसके लिए बोलते हैं भाष्य में अने तो यद्यास तस्वीत धर्मत्व कल्पना आदक्षते देखिए थोड़ा भेद है भाक्य दोनों तीनों एक जैसा दिख रहा है आपको पहले भी कहा कहाजितग्रह निबंधन विवेक अग्रह निबंधन यह आया तो अन्यभ्यास ये तो बराबर है दो तो तस्वीर माने जिसमें जिसका अभ्यास अब तस्वीर सर्वनाम है अब तस् से किसको लेना सर्वनाम का ये है कि सबसे निकट वाले को लेना चाहिए अब कभी कभी आपसे दूसरे को भी लेना चाहिए यत्र ये यद अभ्यास अभी यहाँ कैसे आप समझेंगे कि तस्या से यत्रा को लेना चाहिए कि यद को लेना चाहिए ऐसे कैसे समझेंगे इसके लिए कोई विद्या जानता है क्या अब देखो सर्वनाम है तस्या तस् को आपको किसके साथ जोड़ना तस् मतलब उसका उसका मतलब किसका लेंगे ये देखो इसकी एक विद्या हम बताते हैं ये ये सबसे संस्कृत में यहाँ जैसा भाष्य टीका आदि पढ़ते समय सबसे कठिनाई इसी में आता है कि ये जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और ये जान के सर्वनाम का ही बार बार प्रयोग करेंगे तो वो नाम लेके नहीं बोलेंगे नाम लेके बोलने से स्पष्ट हो जाता है न्याय के ग्रंथों में भी ऐसा न्याय के ग्रंथ में टीका आदि पढ़ते हैं कठिनाई में आता है या वो सर्वनाम बाद में जो प्रयोग करता है उससे पूर्व में किसको ग्रहण करना चाहिए ऐसे में यह देखो एक एक विद्या ऐसा है अब यहां यत्रा और यदअ्यासरा दो पद है दोनों में दोनों में से एक को हम तस्तीय पद से ले सकते हैं और सामान्य नियम ये कहता है कि सर्वनाम सबसे निकट वाले को सुजित करता है सर्वनाम जब प्रयोग करेंगे सबसे निकट वाले को लेना है अब यहां सबसे निकट वाला यद अध्यास में यद बैठा हुआ तो सबसे निकट दिख रहा है किंतु वो नहीं ले सकेगा कारण क्या है कि यद अभ्यास समस्त पद है यद अभ्यास समस्त पद है समस्त पद के अंतर्गत पद को तोड़ के नहीं लिया जाता ये समाज है ना यश अध्यास यद अध्यास बना हुआ है इसीलिए यद को सत्य के साथ यद का संबंध नहीं कर पाएंगे फिर बैठा हुआ है यत्र में यद में त्रल प्रतिक्र बैठा है ना यत्रा को लिया जाए क्योंकि तो यत्रा समस्त समस्तपद नहीं है ठीक है इसीलिए यत्रा से जिसको लिया वही सत्य से ले रहा समझ रहे ना हाँ ये ऐसा ध्यान में रखना कभी कभी ऐसा मिलता है हर जगह ये काम नहीं करते क्योंकि हर जगह ऐसा संभव नहीं हो पाता तो यहां तो इस प्रकार से लेंगे। इसका मतलब जो शुक्ति का आदि में जो रजत आदि का अध्यास हुआ ऐसा कह रहे हैं तो शुक्ति का आदि को तस् मध्य लेंगे तो तस्वीर विपरीत धर्म तो कल्पना आगक्षते उसी का मतलब रजत शुक्ति का आदि का जो इदम अंश से ज्ञान हो रहा है उसी का ही विपरीत धर्म तो कल्पना को करते उसी का विपरीत धर्म हो गया आदि का ज्ञान हो गया ये हो गया यही आंशिक में भेद है तो अन्स अन्मासद न व्यभिचरती बात कुछ भी हो हाँ इन सब परिस्थितियों में सर्वथा भी अन्य अन्य धर्म था अन्य का अन्य को अन्य जानना रूप जो अवभास है इसका कोई विभिन्न नहीं होता यह सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा अन्य अन्य जैसा दिखाई पड़ता है इतना तो समान है ऐसा का किसी को सर्वतंत्र सिद्धांत कहते ठीक है शुक्ति कादो यस्य इसकी व्याख्या युक्तिदौ यजद्यास्यक ये शुक्ति कादो यस्य शुक्ति कादे विपरीत धर्मत्व रजदादी रूपत्वस्य येद्यास तसिका उसीकम शुक्तिपरीतर्मजतातिप्त भावा शून्य सत्ताहन कलनाध्या भावा शून्यवादिश्च आचे कहते हैं तो वो शुक्ति का दि का विपरीत धर्मत्व शुक्ति का आदि का विपरीत धर्म क्या है रजतादि रूप में जो धर्म है वो धर्म से विपरीत है दोनों अलग अलग शुक्ति का कोई मूल्य नहीं होता रजदादी का मूल्य होता है ये दोनों विपरीत धर्म है जिसे विपरीत रजतादि रूपत्व से हो गया ऐसा भावांदरत्व न शून्य वा सत्ताहीन इसका मतलब क्या है कि भावान्तरत्व न सत्ताहीन सी का रजत रूप से कोई सत्ता नहीं है शुक्ति का रजत रूप से सत्ता है कि नहीं है शुक्ति का किस रूप से सत्ता है शुक्ति रूप से ही है रजत रूप से उसकी सत्ता नहीं है और शुक्ति का तो रजत रूप से शून्यत्व भी है क्योंकि उसका स्वरूप में वो अलग कुछ नहीं है शून्यवादी की दृष्टि से तो शून्य ही होता है क्योंकि वो असत्यादि असत्यादि कहते हैं ना शून्यवादी वो मानते ही नहीं इसीलिए वो सत ही नहीं है उसके सोय सत्ता ही नहीं तो दोनों दृष्टि से दोनों को ले रहे हैं साथ में यहाँ नई आए कि एकदेशी और शून्यवादी दोनों के पक्ष को साथ में बोलते बनेगा कल्पनाम भाष मानताम वहां कल्पना कर देते हैं वो कल्पना क्या है आ, धर्मत्व कल्पना माजाक्षरे भाषी में कहा विपरीत धर्मत्व कल्पना मादक्षरे वो कल्पना शब्द का अर्थ है कि भाषमानता जो भावानंदर से संपन्न नहीं हो सकता जिसकी सत्ता नहीं हो सकती ऐसे रजदादी की सत्ता को दिखता हुआ कहता है तो इसलिए गलत तो कल्पना भाषमान अध्यासम भावान्तर अभाववादिना शून्यवादि चालक भावांतर का अभाव होता है अन्य भाव को भावांतर कहते अन्य भाव का अभाव होता है ऐसा बोलते हैं कौन ये निकेल दृश्य वो कहता है कि जो इदम अंश है वो इदम अंश ही दूसरा दिखाई पड़ता है वहां रजता अंश आया ही नहीं है दूसरा रजदांश का भाव वहां उत्पन्न नहीं हुआ इदम अंश का ही भाव है तो भावान्धर भाव आ गया वो भावान्धर नहीं हो सकता आपको ये नहीं कहना चाहिए कि सीपी में रजत दिखाई पड़ रहा है रज्जू में सर्प दिखाई पड़ रहा है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्या कहना चाहिए इनके आंसर क्या कहना चाहिए किसी रज... आ... सर्प रूप से दिखाई पड़ रहा है ऐसा कहना चाहिए रसी सर्प रूप से दिखाई पड़ रहा ऐसा कहना चाहिए कहने कहने में अंतर होता है आप क्या बोल रहे हैं रसी में सर्प दिखाई पड़ रहा है ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं रसी सर्प रूप से दिखाई पड़ रहा क्योंकि रसी का जो इधम वही सर्प रूप से दिखाई पड़ रहा है वो रसी का भावान्तर कोई वस्तु वहाँ उत्पन्न नहीं हुई है प्रकट नहीं हुआ वही दिखाई पड़ रहा है इसी को मानते देखो कितने इन्होंने पूरे छानबीन किया है ऐसे एक पहेड़ी बना दिया इसको वो देख करके कितना खोज खोज करके इधर से उधर से उधर से, से पकड़ा इधर से पकड़ा एक एक तरफ से एक एक पकड़ा जैसा कोई कैसा देखता है ना एक एक तरफ से देखे जिस तरफ से देखेगा उसको वही दिखाई पड़ेगा हाँ सामने से देखने वाले कहेंगे वो ऐसा है उधर से देखने वाले कहेंगे ऐसा जैसा भी ये दीवाल है हम यहां से देखेंगे तो सफेद है और वहां से देखने वाले को वो दूसरा दिन लगा हुआ है उसमें तो देखने देखने में अंदर है ना तो जो भाव जैसा आ गया जैसी बुद्धि चले उन्होंने वैसा प्रकट किया और दूसरा ये भी क्या है दूसरे ने जो कहा उससे आपको कुछ अलग कहना है अब दूसरे ने जो कहा वही आप कहेंगे तो वो उनके उनके चेला हो गए अब नहीं होना उनके चेला नहीं होना चाहते हैं अपना कुछ है, प्रकट करना चाहते हैं तो फिर अपना विचार करता है इसीलिए यम भाव दर्शियो तम भाव सदुपश्य तम चावधि तदग्रह समुपे ये कहा कौन कहा मांडू के कार्यक्रम हाँ जैसा भाव जिसको दिखाई देता है जो गुरुजी उनको जो पढ़ा देता है वही भाव उनको दिखाई पड़ता है और उसमें पकड़ के अपना जीवन चलाते हैं अपने सिद्धांत को खड़ा करते हैं उनका काम भी हो जाता है ऐसा हो जाता है ऐसे ही यहाँ भी वो एक ही तात्पर्य को अलग अलग भाव से निकालता है इससे क्या हमारी उसमें स्पष्टता हो जाती है हमको क्या यह अध्यास को हटाना है हटाने के लिए सही ढंग से उसको जानना जरूरी है तो एक तरफ से जानेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा दूसरे तरफ से भी जानना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ से जानी हुई वस्तु वो दूसरी तरफ से जाके वहां बैठ जाती आप कुछ भी करो ना कुछ करने के बाद यदि गलत हो गया तो कोई पूछा क्यों किया भाई तुरंत आप तर्क देते बोलते हैं ऐसा हो गया था तो वैसा हो गया था इसलिए मैंने ऐसा किया यह तर्क कैसा आता है आपको मालूम है क्योंकि कोई भी कार्य में अलग अलग दृष्टि रहती है अब जिसको वो गलत दिखाई पड़ रहा है उसके वो प्रॉब्लम है वो एक दृष्टि से देख रहा है। दूसरे दृष्टि से आप देख रहे हैं तो आपको गलत नहीं दिखाई पड़ रहा आप उसको युक्तिसंगत कर रहे हैं मतलब उसको एक न्याय बना के तर्क करके मैं सही किया हूं ऐसा बोल रहा है किया गलत है ऐसा होता है इसीलिए अभी क्या है रस्सी में तर्क दिखाई पड़ रहा है ये मामला है अब वो सर्फ कैसा दिखाई पड़ रहा है इदम अंश को लेकर के दिखाई पड़ रहा है या पूरा छोड़ के दिखाई पड़ रहा है या बाहर का सहारा लेके दिखाई पड़ रहा है या केवल अंदर ही दिखाई पड़ रहा है हुआ क्या है क्या हो रहा है यह भी क्या करना है इसलिए हमारे पास जो इदम अंश है वो मुख्य है क्योंकि इदम के बिना बाहर दिखाई पड़ने की प्रविधि नहीं हो सकती इदम ही उसके लिए सहारा है वो इदम में दूसरा दिखाई पड़ इसीलिए इनके दृष्टि से रज्जू में सर्पदय नहीं दिखाई पड़ता है रज्जू सर्प रू से दिखाई पड़ती है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। चार भी परत्र पर संवाद हो अस्थित ठीक है हमने कहा तो इसीलिए इनके पक्ष में भी पर का पर दिखाई पड़ना हो गया उसमें कोई विवाद नहीं है मदानी वन्य सुमदानुसारितम तेषा निगमयती अन्य मतों का सब उपस्थापन करके थोड़ा समझाया अच्छा किया कि इतना ही भाष्यकार ने उपस्थित किया और ज्यादा उपस्थित करते तो और उलझना होता था क्योंकि ये आगे पीछे कहेंगे तो इसीलिए इतना जो है तीन पक्ष किया तीन पक्ष में आ, यहां जो है छह पक्ष जोड़ दिया है ना? तीन नहीं छोड़ा है पहले अन्यत्र, अन्यत्र, अन्यत्र, अन्यत्र में दो जोड़ा और विवेक आग्रह निबंधन में एक और उसके बाद जो तस्वीर विपरीत धर्मत्व कल्पना में दो तो चार हो गए पांच पक्ष को यहाँ उपलब्ध किया और ये तो हमारा पक्ष रहेगा वो छठा हो जाए सर्वथा अभिजू स्वमद अनुसारित्व हमारे मत के अनुसार ही है हम क्या कहते हैं कि परत्र पूर्व दृष्टा अवभाष है ये हम कहते हैं तो ये जो का क्यों है उसमें कोई दोष नहीं हुआ पक्षेषु प्रकार विशेष पुरोवर्तिनो युक्ता मुक्ता रजनाध्याचरती युक्त मुक्त तो सभी पक्षों में प्रकार विशेष में पर भी जो रूप से वेद्यता विवादोंपर् पुरोवर्तीजो रजतादे वेद्यताजता सर... जो सूक्तिका आदि दिखाई पड़ता है उसमें वेदता आ जाती है विषय की गोचरता आ जाती है वो अध्यास है इसमें कोई विविचार नहीं है इसका वो तो वैसा ही स्वीकार है इसीलिए युक्तमुक्तम लक्षण से अध्यासंत्र सिद्धांत है तो इसीलिए हमने जो लक्षण उपस्थित किया आपको पहले वो लक्षण सही निकला वो सर्वतंत्र सिद्धांत ऐसा निकला सबको उसको स्वीकार करना पड़ेगा ऐसा लिखा ये जो जगत गुरु आचार्य होते हैं बड़े आचार्य उनकी शैली है वो खाली अपने ही बात बोल के उसी में पकड़ के नहीं बैठते हैं दूसरे के बात को भी उपस्थित करते हैं उसको भी समझाते हैं उसके बाद उसमें गुण दोष का विवेचन करते हैं फिर जो गुण है तो रखें दोष है तो हटाएं इस प्रकार का होता है ऐसे उदार नदी होते तभी जाके वो बड़े आचार्य बनते हैं नहीं तो नहीं बनता तो अपने ही विषय को अपने ही विचार को व्यक्त करेंगे तो प्रतिवादी क्या कह रहा है उनका कोई आदर नहीं होगा तो इसलिए प्रतिवादी को भी सुनना है तस्य बाध्यत्वा अन्यत्र सत्व से अमान अब जो लक्षण उपस्थित किया उस पर विचार करके वो क्या उपस्थित हुआ परस्त्र परावभाषा एक तो लक्षण का सारांश निकला इसमें जो परत्र परावभाष में न तस् सत्वम वो परावभाषित जो है वो सत्व नहीं है उसका अस्तित्व तो नहीं है ये अनुमान दे रहा है तस्या अध्य न सत्व अध्यस्त वस्तु का कोई सत्व नहीं है ये पक्ष हो गया नहीं न सत्वम साध्य है बाध्यस्वाद ये हेतु है क्योंकि बाधित हो जाता है बाद में वो ऐसा नहीं रहता अन्यत्र रजदादि से अमानत्वा कारण क्या है एक और हेतु है कि सुक्ति का आदि में अन्यत्र माने शुक्ति आदि में रजदादि तत्व को कोई प्रामाणिक स्वीकार नहीं करता यह कारण है कि सुक्ति में रजद है कोई भी स्वीकार करेगा तो कोई भी वादी स्वीकार नहीं करता जो शुक्ति को जानता है रजद को जानता है वो कभी यह नहीं स्वीकार करेगा कि शुक्ति में रजत है में सर्प है शरीर में आत्मा है कोई स्वीकार नहीं करेगा तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग है इसके कारण स्वीकार नहीं करता इसलिए क्या जानना चाहिए वो असत्य है ऐसा जानना चाहिए न चा सत्व अपरोक्ष ना भी विरोधात एक अब विचार कर रहे हैं कि अग्रवजन ले जाना है ना उसके लिए बोल रहे हैं कि वो सत्व तो नहीं हो सकता क्योंकि बाधित नहीं होना चाहिए था और कोई भी बुद्धिमान है स्वीकार नहीं कर सकता कि रजत में शिक्षिका में रद है इसीलिए वो सत्य नहीं है तो फिर असत्य तो होगा बोलता है असत्य भी नहीं है हमारे यहां कुछ भी असत्य नहीं वेदांत में किसी को असत्य नहीं माना मतलब किसी का कोई अभाव नहीं है कुछ भी नहीं ऐसा नहीं होता वो है, है। उसके अलग अलग रूप में है असत किसका भी नहीं होता असत क्या होगा असल को सिद्ध करेगी है ही नहीं क्योंकि सारा आत्मा से आदि तो कोई वेद्य वस्तु होती ही नहीं है आ, ना न असतव कस्तचित क्वचित ऐसे भाषिका उद्घोष करते हैं क्या हम ये कहते हैं कि कहीं भी कोई किसी का ही कोई असत्व है ही नहीं तत्तरी भाषणों को गर्द नहीं है न असत्व कस्तचित क्वचित दीदी कहीं भी नहीं ये इसमें चांदो में भी है तो इसीलिए जो जो असत्व आप कह रहे हो वो सब प्रतिभाषित होने का स्वरूप में है नामी रूप में है किंतु वास्तव में वो अन्य चीज है तो इसीलिए असत्य नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता असत्व अपरोक्ष हो रहा है, है? अपरोक्ष किसका हो रहा है सर्प का अपरोक्ष हो रहा है सर्प का अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा बिना कोई बाधा प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है कि सर्व है करके मालूम पड़ रहा है ना तभी तो आप भाग रहे रजत है करके मालूम पड़ रहा है तभी रजत को लेने के लिए आप भाग रहे हो तो अवरोक्ष ज्ञान तो हो गया hmm. अवरोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या है जैसा ब्रह्म ज्ञान को सब लोग अवरोक्ष ज्ञान कहते हैं जैसा अवरोक्ष भूदियादी ग्रंथ है इसको लेकर के अवरोक्ष ज्ञान बोलने से केवल आत्मज्ञान को समझते हैं अवरोक्ष जान अवरोन सबका होता है अवरोक्ष ज्ञान में क्या होना चाहिए व्यवसायी ज्ञान होने के बाद अनुव्यवसायिक ज्ञान होना चाहिए अनुव्यवसायिक ज्ञान को अपरोक्ष हैं, व्यवसायी ज्ञान को परोक्ष हैं। यानी बुद्धिवृत्ति से ज्ञान हुआ बुद्धिवृत्ति बोलो ज्ञान जान लिया ये यह घड़ है यह पट है यह प्रपंच है यह ब्रह्म है सब जो है सुनकर के जैसा भी हो गया जान लिया किंतु ब्रह्म अहम जाना ये नहीं हुआ ब्रह्म का अनुभव मुझे हो गया ऐसा नहीं होता है क्या नहीं हुआ इसलिए आपको अवरोष्ट नहीं हुआ किंतु दृढ़ को देखा पुस्तक को देखा उसके बाद पुस्तक देखा है क्या हा पुस्तक हम हम बिना समझे बोल देते इसमें अंदर है कि नहीं है नहीं अंदर है पहले वाले में खाली वो कहता है नहीं हमने सुना अब ब्रह्म को जानता है नहीं मुश्किल है ब्रह्म को जानना नहीं हो पाता कई साल के बाद भी कुछ प्रकट हो तो, तो ब्रह्म को जानता है करके कोई डिक्लेयर नहीं करेगा क्यों वो डिक्लेयर करने से डरता है और ब्रह्म से विरुद्ध सारे कार्य कर रहे हैं अब ऐसे में ब्रह्म को मैं जानता हूं ब्रह्म हूं कैसे बोलूंगा तो हो नहीं सकता है नहीं बोलता है वो छोड़ देता अवरो नहीं हुआ किंतु घड़म जान घड़ को जानता है पूछने पर घड़म हम जाना नहीं बोलता अब वो जो सर्प दिखाई पड़ेगा सर्प को तुम जानते हो क्या हाँ सर्प है मैं जानता हूं बोलता अत्र सर्पो अस्थित इसी हम जाना सर्पम अहम जाना ये बुद्धि होती है नहीं होती है तो ये अप्रोक्ष है कि परोक्ष है, है। इसलिए अनुव्यवसायी होने पर अप्रोच करते हो। अंदर होता है बुद्धि बुद्धिवृत्ति में उसको जानता है पक्का होता है पक्का होता है इसका क्या लक्षण है आपने पक्का सर्प को वहां जान लिया इसका क्या क्या युक्ति है हाँ ये इसलिए है कि यदि आप सर्प को वहां अवरोक्ष से नहीं जानता होता तो क्या है आप भागते नहीं डरते नहीं कामते नहीं बेहोश होते नहीं कुछ नहीं होने वाला चिल्लाते नहीं अब ये सब कर रहा है ये कब करेगा जब पक्का जान होता तब करता है इसलिए वहां सर्प का ज्ञान नहीं हुआ नहीं कर सकता अवरोक्ष ज्ञान हो गया जिसका भी अवरोक्ष ज्ञान होता है उसके बाद वो क्रिया प्रवृत्ति हो जाती है ब्रह्म का अवरोसान नहीं हुआ इसलिए ब्रह्म संबंधी कोई क्रिया दिखाई नहीं पड़ रहा हमको अभी भी डर लगा हुआ है शरीर का इसका सब डर लगा हुआ है ये उसकी कोई उसका संबंध नहीं दिख रहा है इसीलिए वो पक्का है कि अभी अवरोज्ञान नहीं हुआ दोनों में प्रमाण हो रही है आपकी क्रिया ही प्रमाण है और क्या प्रमाण है तो जान लिया करके आपको पूछने की जरूरत नहीं की जाना है नहीं जाना है इतने साल हमने वेदांत पढ़ लिया शायद ब्रह्मच्ञान हो गया होगा ऐसा नहीं होता है तो हो गया तो उसका फल दिखाई पड़े नहीं हुआ तो नहीं दिखाई पड़े प्रजा आदि सर्वान बातवन हो ग आत्मनिवात्मना प्रश्न सदूसा बोलता है जब तो वहां उस स्थिति में पहुंच जाएगा तो वो अनुभव होगा जैसा तो को जानने से अनुभव होता है इसीलिए इसको अपरोक्ष ज्ञान करें इसलिए मैंने इसको स्पष्ट रूप से कहा कि आपको यह भ्रम ना हो जाए यहां कोई ब्रह्मज्ञान की बात कर रहे केवल ब्रह्म में अवरोक्ष होता है ऐसा नहीं सभी ज्ञान में अपरोक्ष होता है अवरोध का मतलब बुद्धिवृत्ति से आप उसको जानता है करके आपका अनुभव होना चाहिए अवरोध है ना भी विरोधा सदा बुद्धिवृत्ति से पहले जाना की सर, सर दिख रहा है बाद में बुद्धिवृत्ति से खंडन भी तो हुआ ना कि नहीं है तो तो इसीलिए बुद्धि तो बाद में हुआ है ना वो जिस समय आप सर्प सर्प चिल्ला रहे हैं उस समय तो उसका खंडन नहीं है उसका संशय भी नहीं ज्ञान जान होगा या परोक्ष जान पांच भी करते हैं जवाब मैं डर रहा लेकिन बाद में थोड़ी हिम्मत करके या जैसे बाद में तो उसका खंडन भी हुआ ना तो हुआ तो हुआ जरूर हुआ, हुआ। उसका मतलब वो अब उसकी बात नहीं।, नहीं कर रहे जिस काल में आप डर रहे हैं उस काल में अवरोक्ष हुआ है कि नहीं हुआ उस काल में अवरोक्ष ही हुआ है तो उसके बिना आप डर डरे गए बाद में खंडन भी हुआ बाद में खंडन होने से उससे कोई मतलब नहीं है ना बाद में खंडन होने में और परोक्ष अवरोक्ष में कोई मतलब नहीं है परोक्ष अवरोधा अक्षता में इतना ही है कि आपके अंदर वो आना चाहिए बहुत सारे ज्ञान अवरो हुआ उसका भी खंडन होता है अवरो हुआ ज्ञान का खंडन नहीं होता ऐसा कहीं प्रमाण नहीं अबरोड़ अबरोड़ होने पर भी होता है कि ये इतना ही है कि वहाँ आपको अनव्यवसायिक ज्ञान होना चाहिए अनव्यवसायिक ज्ञान हो गया तो अवरो हो अवरो होने पर क्या उसका प्रमाण है तो उसकी क्रिया दिखाई पड़ती अवरोक्ष नहीं हुआ परोक्ष रहते समय उसकी कई क्रिया नहीं होती किसी ने कहा वहाँ सर्प है दूर में कहीं साल पे है करके बोल दिया इतने से आपको कोई क्रिया नहीं दिखाई पड़ेगी आप शायद उससे दूर घटने के कोशिश करेंगे या वहां नहीं जाएंगे या फिर उसको ठीक समझने के लिए वहां जा सकते हैं, तो वो परोक्ष है अवरो नहीं हुआ अवरोक्ष होने पर भी भ्रम में बाकी उसका निवारण होता है और उस समय भ्रम का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस समय आपको असली दिख रहा है उस समय बुद्धि में ज्ञान है अभ्यास है ये कहा विचार किया कुछ ने इसीलिए वो पक्का ज्ञान होता है उस समय का जब तक उस पे कोई प्रतिपक्ष नहीं आता कोई दूसरा बोध नहीं कराता तब तक आपका ज्ञान पक्का ही है अब उसके कारण तो आप सारे कर रहे हैं अभी जो संसार में ये सब क्रियाएं कर रहे हैं इतना वेगा सुनने के बावजूद भी कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कौन सी पक्का है वही पक्का है वो अभी हिला नहीं तो हिलने में टाइम लगेगा ऐसा ही भी होता है यावत काल बुद्धिवृत्ति उसी में सिद्ध है वत काल उस ज्ञान को स्थिर मानते हैं ज्ञान ही मानते हैं अब वृक्ष ही होता है दूसरा ज्ञान में भी हाँ स्वप्न में भी इसी प्रकार तो ना भी विरोधात एकस्त सदस्य और दूसरा हो सकता है तीसरा पक्ष एक तो सत्व नहीं हो सकता असत नहीं हो सकता और सदसत नहीं हो सकता सारा सबका उसका परस्पर विरोध है एक ही चीज सत्व तो भी हो असत्व तो भी है, है भी है नहीं भी है ऐसा नहीं हो अबो अनिर्वाच्यता भाव इसलिए हमारा तो यही भाव है कि अनिर्वाच्यता को मानना चाहिए अनिर्वचनीयता है तब क्या है उसका न केवलम वादी नाम एवं आयम अध्यासमत केवलम वादी इसी को मानते हैं आप अपने बड़े बड़े विद्वान लोग चर्चा करते हैं अध्यास के बारे में इतना नहीं सामान्य लौकिक लोगों का भी यही अनुभव है अभी तो लौकिक आना क्या लौकिकों का भी ऐसा अनुभव है दिखाना चाहता है क्योंकि लोग में प्रसिद्धि दिखाना है तब जाकर इसको प्रमाण मानेंगे अभ्यास के लोग प्रसिद्धि के आधार पर चल रहा है इसीलिए लोग में ऐसा होता है क्या लोग ऐसा इसको मानते नहीं मानते बोलता लोग में भी मानते इसके लिए भाष्य में कहा तथा चथाच लोग अनुभव यह भाष्यकार की विशेषता है जो भी बात रखते हैं सभी प्रमाण को लेके स्थापित करने की कोशिश करते हैं ऐसे कोई अंश नहीं छोड़ेगा जो बाद में वादी उसके प्रति संशय करे ऐसा नहीं छोड़ेगा पहले तो अपना पक्ष कहा प्रतिज्ञा, उसके बाद अन्य वादियों का पक्ष भी कहा फिर उसमें सर्वसम्मत को दिखाया उसके अंदर लोग जिसको मानते हैं उसको भी ले रहे क्योंकि सारे जो कुछ आप सुना रहे किसके लिए सुना रहे हवा के लिए तो नहीं सुना रहे हैं लोगों को काम में आए इसलिए सुना रहे हैं तो लोगों को काम में आने के लिए लोगों के अंदर जो बुद्धि है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा नहीं तो लोग समझेंगे तो पंडितों की बात है ब्राह्मण तो, लोग पंडित लोग बैठ के चर्चा करते हैं शास्त्रार्थ करते हैं वो हमारे लिए नहीं है ऐसे सोचेंगे बोला कि ये तुम्हारी ही बात है जो भी बात हो रही है किसकी हो रही है कथा हमारी ही हो रही है हमारी ही बात है लोगों में ये अनुभव है क्या अनुभव है शुक्ति का ही रजतवभा एक चंद्रहा तद दिदी अव ऐसा लोग में अनुभव है सुक्तिका रजद के समान प्रकाशित होती है अवभा दिखाई पड़ता है लोग इसको निरंतर अनुभव करते रहते हैं। हाँ और एक चंद्रहा एक चंद्रमा है वो दो चंद्रमा जैसा दिखाई पड़ता है ये भी लोग में अनुभव है जब एक चंद्रमा है और आंख में जो है बीमारी आ गई ऐसे यहाँ दबाया करने पर दो चंद्रमा दिखाई पड़ता है तो एक हाँ द्विचंद्रवध दिखाई पड़ेगा ये भी दो प्रकार का लोकानुभव दिखाया उसको प्रमाणित किया अब ये दो जो बातें कह रहे हैं ना किसी के ऊपर अभी चर्चा आई अब यह दो क्यों कहा भाषिका में युक्ति का ही रजतवत अवभा कहने से होने वाला था लोक में से यही तो, तो अनुभव है सिपी हाँ रजत दिखाई पड़े किंतु उतना ही नहीं गच एक और जोड़ दिया एक चंद्र दिखाई पड़ता है ऐसा भी कहा तो ये दूसरा दृष्टान्त दि... अभी नया लाया है ना तो इसका क्या उद्देश्य भाष्यकार क्या मन में रखे दूसरा दृष्टान्त दिया होगा आ, इसके ऊपर विचार करेंगे पहले टीका देखिए अनुपहिता इदम अंशे रजदादि संस्कार सहित अविद्या रजदारी अभ्यासवत पूर्व पूर्वपूर्व अहंकार आदि वासना अना आदि उपगिते भवति अहंकार आदि उपहित अहंकारादी अभ्यास अहंकार दृष्टा नहां अब ये का और अभ्यास आप जानेंगे दो तो अभ्यासे एक सोपाधिकस एक निप अभ्यास का अध्यास का अनेक प्रकार होगा सोबाधिक अध्यास निरुपाधिक अध्यास ये क्या है बताएंगे हाँ और बाकी सारे अध्यास का भी हम विचार करेंगे अभी तक जितने अभ्यासों का अलग अलग विचार किया ना हाँ 20 प्रतिशत प्रकार के अध्यास पूर्ण अध्यासों को एक एक करके देखेंगे कि ये कहा कौन सा अध्यास कैसे कैसे काम करता है ये सब मिलकर के काम करता है उसमें एक छूट जाता है बाकी सब आहार अध्यास को छोड़ के बाकी सब हमारे इस के अंतर्गत आएगा तो उसमें एक निर्बाधिक अध्यास और सोबाधिक अभ्यास इसीलिए भाष्यकार ने हम दो दृष्टांत दिया ये सृक्ति का ही रजतवत अभिभाषण है यह निर्वाधिक अभ्यास के लिए दृष्टान है और एकदि सोबाधिक अध्यास के लिए दृष्टांत है सृक्टिकाकार क्या कह रहे हैं कि अनुपहित अनुपहित ये जो इदम है ना इदम अंश का इधम अयम सर्पहा इम रज्जु इस प्रकार जो दो बातें होती है इम रज्जु में जो इदम है यह करके और अयम सर्प में जो यह करके इदम है इसको कहते हैं अनुपहिदा इदम अंश ये इदम अंश उपहित नहीं है यानी यह इदम की कोई बाधा नहीं हुई ना इदम तो आपने इदम अंश के रूप में ही दिखाई पड़ रहा है तो जिसका उपाधि संयुक्तदा नहीं उपाधित से उपाह से नहीं ऐसा जो दोनों में अनस्यूद हो रहा है एक के साथ बाधित नहीं हो रहा दूसरे के साथ भी हो अनस्यूध हो रहा है इसका मतलब इसको वहां रोका नहीं गया आगे वो बढ़ता जा रहा इसी। तो है इसीलिए ऐसे रजदादि संस्कार सहित अविद्या रजदारी अध्यासत तो रजदादि संस्कार सहित जो अविद्या है इदम अंश में अनुपहित इदम अंश में रजदादी संस्कार के साथ जो अविद्या है उस अविद्या से रजदादी अभ्यास जैसा होता दो बातें बताई एक तो से अनुब्रित है वो निर्बाध है वो आशंका है और रजदादि संस्कार के सहित उसके साथ अविद्या भी रहे तब रजदादी का अभ्यास होता है ठीक है ना अब इसी प्रकार पूर्व पूर्व आदि वासीद अनादि अविद्या इसी प्रकार पूर्व पूर्व अहंकारादि वासना से वासीद अनादि अविद्या के कारण चिदात्मनी चिदात्मा में अनुपहित जो चिदात्मा वास्तव में असंग है ऐसे चिदात्मा जो इदम अंश स्थान में अहम अंश के स्थान में है उस चिदात्मा में भवि अहंकार वहां अहंकाराध्यास हो जाता है इसी को निरुपाधिक अहंगार अभ्यास ये दृष्टांत का उसी में जो निरुपाधिक अहंगार अभ्यास है उसमें दृष्टांत देते हैं का इत्यादि का इसको आगे कल दे